जिससे बाधा बोध न हो वह सहन शक्ति भी आई हाथ जब बाधाएं न भी रहेंगी तब भी शक्ति रहेगी यहां। पुर में जाने पर भी वन की स्मृति अनुरक्ति रहेगी यहां। नहीं जानती हाय, हमारी माताएं आमोद प्रमोद मिली हमें है कितनी कोमल कितनी बड़ी प्रकृति की गोद इसी खेल को कहते हैं क्या विद्वजन जीवन संग्राम तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी क्या जाने वह हम सब वन में होंगे इतने सुख भोगी मग्न हुए सौमित्र चित्र सम नेत्र निर्मिल एक निमेश फिर आंखें खोले तो यह क्या अनुपम रूप अलौकिक वेश चौध सी लगी देखकर देख प्रखर ज्योति की वह ज्वाला ने संकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्य वी बाला रत्नाभरण धरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे जो प्रफुल्ल प्रफुल बल्ली पर सौ सौ जुगनू जगमग जगते थे ही अत्यंत अत्रित वासना दीर्घ त्रिगो से झलक रही कमलो की मकरंद मकर मधुरमा मानो छवि से झलक रही किंतु दृष्टि थी जिसे खोजती मानो उसे पा चुकी थी भूली भटकी मृगी अंत में अपनी ठौर आ चुकी थी कटी के नीचे चिकुर जाल में उलझ रहा था बाया हाथ खेल रहा हो जो लहरों से लोल कमल भौरों के साथ दाया हाथ इसलिए था सुरभित चित्र विचित्र सुमन माला टांगा धनुष की कल्प लता पर मनसिज ने झूला डाला पर संदेह दोल पर ही था लक्ष्मण का मन झूल रहा भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा पड़े विचार चक्र में थे वे कहा न जाने फूल रहा आज जागृत स्वप्नशाल यहाँ सम्मुख कैसा फूल रहा देख उन्हें विस्मित विशेष वह सुस्मित बदनी ही बोली रमणी की मूरत मनोज्ञ थी किन्तु न थी सूरत बोली शुर होकर अबला को देख सुभग तुम थकित हुए संस्कृति की स्वाभाविकता पर चंचल होकर चकित हुए प्रथम बोलना पड़ा मुझे ही पूछी तुमने बात नहीं इससे पुरुषों की निर्ममता होती क्या प्रतिभास नहीं संभल गए थे अब तक लक्ष्मण वे थोड़े ऐसी मुस्काए उत्तर देते हुए उसे फिर निज गंभीर भाव लाए सुंदरी मैं सचमुच विस्मित हूँ तुमको सहसा देख यहाँ ढलती रात अकेली बाला निकल पड़ी तुम कौन कहा? पर अबला कहकर अपने को तुम रखती प्रगलता निरही पुरुषों में ने संदेह निरखती हो अभी आप सुन रहे थे मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना पंचवटी पृष्ठ चार